श्री राधा रानी का जो मुख है उस मुख के दर्शन करने का अभिलाषी वृन्दावन का प्रतीक होता है और प्रत्येक भक्त की एक ही अभिलाषा होती है कि वह श्री राधा रानी के उस मुखार विद के दर्शन प्राप्त कर सके वह भक्त कृष्ण है। है, देखो, जब जब शास्त्रों की बात आती है, जब कौन सा वाला हमें अपना पथ का चुनाव करना है कौन से रस्ते से जाके हमें कौन सा आश्रय लेके किस विषय को प्राप्त करना है तो उस छोटी छोटी चीजें हैं जैसे बहुत सारे कॉलेजेस खुले हुए हैं परंतु हर जगह का सिलेबस अलग लग है वहां की रैंकिंग भी अलग होती है ऐसा नहीं कि हाँ हमने जी एमबीए कर लिया तो करा से करा रहा? कोई आके बोले जी मैंने नरसिंह मोहन जी से करा अच्छा अच्छा अच्छा चलो बढ़िया जगह से करा कोई बोले हमने आगरा यूनिवर्सिटी में करा ठीक है विषय तो पीछे बैठकर क्यों क्योंकि एक रैंग है ठीक उसी प्रकार से जब बात होती है भक्ति की और उसमें भी वृंदावन की भक्ति की बात होती है भक्ति बहुत प्रकार की है भक्ति बहुत सारे संप्रदायों के अंदर सिखाई जाती है बहुत सारे विविध विधिवत रूप से जो सिखाने वाले जो संप्रदाय हैं, जो वैदिक संप्रदाय हैं, उनके अंदर अलग अलग प्रकार की भक्ति सिखाई जाती है उस भक्ति से किसकी प्राप्ति होती है यह भी सिखाया जाता है परंतु हम अपनी कथाओं में हमेशा एक बात को कहते हैं कि को बढ़ाना बहुत जरूरी है कि ए करनी है जी बस एक बार मास्टर डिग्री हाथ में आ जाए तो कहीं से भी कर लो कोई बात नहीं है परंतु एमबीए करनी है पर बहुत बढ़िया कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करनी है तो महाराज उसके लिए तो थोड़ा सा प्रयास थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है ठीक उसी प्रकार जब हम भी सोचते हैं कि जीवन के अंदर मुझे 10 करोड़ रुपए कमाने हैं तो वो 5 करोड़ कमान या पांच हजार भी मेरे पास अगर कोई आके दे दे अपने माता पिता भी तुमको 10 लाख रुपए की दे दे कि तू दस करोड़ कमाना चाहता है ये ले लाख मेरी तरफ से परंतु तो मन में प्रसन्नता नहीं आएगी क्यों नहीं आएगी क्योंकि तुमने लोभ बहुत बड़ा बना रखा है दस करोड़ का बना रखा है वो जब तक दस करोड़ नहीं मिलेंगे तब तक मन में बेचैनी रहेगी ठीक उसी प्रकार से ये महाराज उस इस जो हमारी वैदिक सभ्यता के अंदर इस भक्ति को सिखाया जाता है इस भक्ति से उस आश्रय उस विषय को भी उस लोभ को भी तुम अगर बड़ा बना, बना लोगे जीवन में तो महाराज इस भक्ति के पथ पर भक्ति के मार्ग तुम तो के भर सकते के अंदर तो बहुत सारे मार्ग बताए हुए हैं परंतु जो वृंदावन का भक्त है देखो वृंदावन के उसमें भी भक्ति होती है तो स्वकी की है की है, जो सब आप सब शिष्य वर्ग है भक्त वर्ग है जो जानता है वह सब इस रस की पद्धति को समझता है कई जगह पे होता क्या है कि तो राधा रानी का आश्रय लेके कृष्ण को विषय माना जाता है कि राधा रानी के पैर पकड़ लिए और भैया उनकी कृपाशु हमें कृष्ण मिल जाते हैं परंतु जब गौड़िया के सिद्धांत की बात आती है जब बात आती है जो चैतन्य महाप्रभु ने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जो सिद्धांत को दिया है उस सिद्धांत के अंदर हम राधा रानी के चरण नहीं पकड़ते के चरण पकड़ते हैं और कृष्ण के चरण पकड़ते क्योंकि तो वह आश्रय हैं और उस आश्रय से विषय हैं राधा रानी क्योंकि राधा रानी आत्मा है अब किसी की आत्मा से अगर तुमको मिलना है तो उस पुरुष से तो मिलना पड़ेगा ना पहले तो कृष्ण तो पुरुष है और पुरुष की जो आत्मा राधा रानी है वही पुरुष से मिलो और उनसे कहो कि एक कृष्ण आपकी आत्मा की साक्षात्कार करना है और यह कृष्ण जो है यह भगवत उस वृंदावन की लीला के अंदर क्या कार्य करते हैं यह श्री राधा रानी के भक्त बने होते हैं और श्री राधा रानी के मुख्य चंद्र कमल के दर्शन के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं एक बार कन्हैया महाराज सोके उठा उठ के मन में बड़ी वेदना सी विरह का भाव जागृत हुआ कि आज तो मुझे अपनी श्री राधे के मुख्य चंद्र कमल के दर्शन करने हैं चुपके से घर से निकले साहब निकल के वृंदावन की तरफ गए वृंदावन में चौकीदारी सब गोपियां कर रही थी उन्होंने पूछा आप कैसे पढ़ा ने बोले आज मुझे अपने श्री राधे के मुखचंद्र कमल के दर्शन करने हैं। यही बात राधा सुधा ने रुदानी कहती है जब गोपियों ने पूछा कि उनके उस मुखचंद्र कमल पर क्या ऐसा विद्यमान है जो तुम उनके दर्शन करना चाहते तब भगवान श्री कृष्ण ये देखो ये राधा रस्वधानी जी जो है यह भक्त पक्ष से गोपी पक्ष से स्वकीय पक्ष से परकिया पक्ष से एवं कृष्ण पक्ष से बहुत सारे पक्षों से इसकी टीकाएं लिखी गई हैं और बहुत सारे आचार्यों ने अपने अलग अलग इसमें भाव लिए हैं ततीक्षण तो चमत्कृत चारु लीला लावण्य मोहन महामधुरांग भंगी राधा ननम ही मधुरांग कला निधान अभिर्भविष्यू सिंधु इन श्री राधा रानी का जो मुख्य चंद्र कमल है उनकी उनमें छह क्वालिटी है इसकी चर्चा अभी तिलक नगर में जब कथा चल रही थी तब करी थी कि है हमेशा चमकता रहता है वह जो इस लोक का चंद्रमा है वह हमेशा चमत्कृत नहीं रहता है चारु है लीलाएं हैं लावण्य है, है मोहन है और महामधुर भंगी है ये छह क्वालिटीज़ लेके आए तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि जिस मुख चंद्र कमल के मुझे दर्शन करने हैं वह मुख चंद्र कमल के अंदर छह क्वालिटी हैं। और उसके दर्शन करने से क्योंकि वह क्या है बोले राधा ननम ही मधुरांग कला निधाना ये शरीर जो है यह कलाएं है, है, है श्री राधा की परंतु जो चंद्रमा है वह श्री मुख्य चंद्र कमल है इसे दूसरे तरह से भी समझ सकते हो महाराज जैसे इस शरीर का जो पूरा सार है वह चेहरे पर विद्यमान होता है किसी को पूरा शरीर दिखा दिया जाए और कहा जाए भैया जैसे शादी कर लेगा कहोगे नाय जी जब तक चेहरा ना दिखाओगे तब तक ना करेंगे गीत उसी प्रकार से महाराज यह जो सार है यह जो रस है यह जो भाव भंगिमाएं बनती हैं, जब नृत्य होता है हाथ पैर सब बड़ा नृत्यकार बहुत सारे अलग अलग तरीके से चलाते हैं परंतु मुख्य काम क्या होता है उस नृत्यकार का या अच्छा नृत्यकार किसे कहा जाता है कि जैसे वह हाथ की भाव भंगिमाएं बना रहा है वैसे ही वह अपने मुख्य चंद्र की अपने इस चेहरे की भी भाव भंगी माए बना है जहां रोबर का रूप है वहां गुस्से का रूप करके दिखाए जहां पे महाराज हंस मुख है वहां पे हसता हुआ पे उस चेहरे को दिखाए। बहुत सारे इस वृत्वन के अंदर रस विदमान है परंतु उन रसों का जो सारभूत है वह शिविर राधा रानी का मुखचंद्र कमल है माधुर्य का एकमात्र उद्गम स्थल अगर कोई है तो वह श्री राधा रानी का मुख चंद्र कमल है तो हे गोपियों मुझे भी उनके उस माधुर्य की कृपा प्राप्त कराने से आज्ञा दे दो कि मैं जाके राधे के उस मुख चंद्र कमल के दर्शन कर सक देखो भक्त पर अगर इसकी व्याख्या करी जाए तो हम सब गोपी रूप में यही प्रार्थना करते हैं कि वह जो वृंदावन का माधुर्य रस जो श्री राधा रानी के मुख चंद्र कमल पर विद्यमान है उसके दर्शन की अभिलाषा लेते हुए हम इस श्लोक को पढ़ते हैं इस श्लोक को ही हैं गोपी कह रही हो कि हे राधा रानी आपका मुख चतुर के दर्शन प्राप्त करते ही हम सबको वह माधुर्य की प्राप्ति हो जाती है जिसमें वृंदावन रस कूट कूट के भरा हुआ है एक बार कैसा रस एक बार राधा और कृष्ण यमुना के ही करने के बाद अपनी निकुंज के अंदर पधारे जब निकुंज के अंदर गए थोड़े थके हुए थे सब गोपियों और मंजरियों ने उनकी सयाह अच्छी तरीके से सजाए के उनकी सब उन सेवा में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी उन सब वस्तुओं को वहां पे रख कर वह सब फे सब उनके कक्ष से बाहर जब बाहर सब राधा और कृष्ण करने के लिए चले गए थोड़े थके हुए थे कुछ देर के बाद जब उठी तो महाराज जब उठे तो श्री राधा रानी की नुपुरों की आवाज और चूड़ियों की झंकार गोपियों के कानों में पड़ गई उन मंजरियों के कानों में पड़ गई और जैसे ही पढ़ी पढ़ते ही गोपियां बिल्कुल सतर्क हो गई अरे हमारे प्रिय प्रियतम तो उठ चुके हैं अब सेवा के लिए तैयार हो जाओ एक मंजरी ने झुककर उस निकुंज में से अभी कर क्या रहे हैं प्रिया प्रियतम देखो यह जो दास होता है जो नौकर होता है जो सेवा में धपर होता है वे हमेशा गेट के बाहर खड़ा होके ये देखने का प्रयत्न करता है कि इसमें क्या करते है जैसे कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ देखो तो साहब अंदर बैठे हुए परंतु चौकीदार को एक एक क्षण की खबर मालूम रहती है कहना साहब को अब चाय भी चाहिए अभी पानी भी चाहिए अभी जो अच्छा होगा जो सही राष्ट्र होगा यहाँ पे भी गोपियां जो है जो सेवा भाव है ना उस वृंदावन के अंदर राधा कृष्ण उठे हैं परंतु तो वह उठ तो गए हैं अब किस सेवा की आवश्यकता पड़ सकती है उनको यह देखने के लिए एक मंजरी ने जरा सा उस निकुंज के अंदर झांका उस निकुंज के अंदर झांका तो पाया कि मेरी श्री राधे अपने उस बिस्तर से आके खड़ी हो चुकी है रती से सोने की एक कंधी ले ली है कृष्ण उस पलंग पर बैठ चुके हैं और तो महाराज वह, वह कृष्ण बैठे हुए हैं राधा रानी के हाथ में कंधी है और राधा रानी हंस रही है और कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया और वो भी हंस रहे हैं राधा रानी करती है आज तो तुम्हें छोड़ूंगी ना आज तो तुम्हारे बाल सवार के ही रहूंगी कृष्ण कह रहे हैं ये देखो नई नई चीजें मत करो ये तो दासियों का काम है ना बालों को सवारना, उनको दे दो बोले नहीं आज तो तुम्हारे बाल मुझको संवार हैं। कृष्ण बोले एक शर्त पर, क्या शर्त बोले अगर तुम मेरे बाल स... समारोही तो मैं तुम्हारे बालों को संवार राधा रानी बोली ना जी सुना चले चलो बाल तो मैं बस कन्हैया बोलो हम तो मानेंगे ही ना जाए कछु कर लो राधा रानी ने अपना सीधा हाथ लिया और कन्हैया के बालन में जैसे ही कंधा रखने लगी कन्हैया ने आपको हाथ पकड़ लिया बोले हम कह रहे हैं बस भानु दुलारी मान जाओ बाल तो हम तुम्हारे संवारेंगे अगर ये मंजूर है जे डील अगर मंजूर है तो तो कोई बात न जी हाथ लगा लो राधा रानी हाथ छुड़ा के भाग के दूसरी तरफ गई दर्पण के सामने में जाके खड़ी हो गई कृष्ण अपने उस बिस्तर से उठे पलंग से उठके श्री राधे के पास गए और तो मेरे राधे के पास जाके कहा राधे बालों को सुलझाने को काम मैं बहुत अच्छा अच्छो जा, जा। मेरा एक नाम केशव है जो केश को संवार वह केशव कह रहे बोले ला ये कंधी मुझको दे दे राधा रानी लड़ने लगी नहीं नहीं अरे नहीं कंघी तो हम तुम्हारी पहले करेंगे बोले नहीं आज तो कंघी मैं पहले और बाकी बात मेरे बाल संवार राधे रख बोली ऐसो भैया कोई पुरुष स्त्री के बाल न संवार सके जैसी स्त्री स्त्री के बाल संवार ले तू तो हेयर पुरुषन को स्त्रीय को तू हेयर ड्रेसर ना कहा सवाल है कृष्ण बोले तूने आज तक सब हेयर ड्रेसर हेयर रखी है जब वजह से तुझे मालूम ना है कि पुरुष में कितनी कलाएं विधान है तो हमें जरा मौका तो दे, फिर देख हम तुझे बताते हैं कि कैसे बाल संवार जाते हैं बोले तीन तरीके के फूल श्री राधा रानी की चोटी में गुते होते हैं उसकी वेड़ी में होते हैं एक लाल एक पीले और तीसरे उजाले तीन रंग के कृष्ण बोले जैसा मैं कर सकता हूं फूलों का श्रृंगार इस वेड़ी पर और कोई भी नहीं कर सकता है राधे ने जैसे ही सुना कि कृष्ण इतने अनुनय विनय करते हुए इतनी आज्ञा मांगते हुए केश संवार की यह सेवा प्राप्त कर रहे हैं और करना चाहते हैं श्री आधारानी मौन हो गई मौन होते ही कृष्ण को लगो की सहमति मिल चुकी है सोने का कंगा लिया श्री राधा रानी को बढ़िया सी कुर्सी पर और बैठाने के बाद अब बाएं हाथ से सब बाल अपने हाथ में रखे और सीधे हाथ से उस सोने की कंघी से धीरे धीरे बनाने लगे और जैसे ही वह गोपी जो थी एक वो जो इस पूरी लीला को बाहर से कुंज के बाहर से देख रही थी वह महाराज अपनी सब सह सखियों से कहती है चलो भैया फूल लेके चलो आज तो कन्हैया श्रृंगार कर रहा है श्री राधे का श्री राधे के का श्रृंगार हो रहा है और प्रिया प्रीतम के पास सब गोपियां तीन तरीके के फूलों को लेके उस निकुंज के अंदर बढ़ा रही जैसे ही पधारी और वहां पे फूलों को रखा अब कृष्ण लाल फिर पीले और फिर तीनों फूलों को ले लेके बेड़ी में गूथ रहे है और पीछे की तरफ विशाखा सखी जो है वह दर्पण लेके खड़ी हुई है पीछे खड़ी है आगे नहीं अब राधा रानी का सिर जरा सा पीछे घूमा और घूमते ही राधा रानी राधा रानी की आंखें उस दर्पण पे गई उस दर्पण को जैसे ही देखा दर्पण पे देखा कि फूल से भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह लाल पीले और उजारे इन तीनों रंगों के फूल से उस वेड़ी पर कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण लिख रहे हैं श्री राधा रानी उसी समय महाभाव के अंदर तो को हो गए। मेरे रोम रो, मेरे बालों में भी कृष्ण जब अच्छा सा श्रृंगार करा गया और कृष्ण ने जब अच्छी तरीके से श्रृंगार कर दिया और करने के बाद अब राधा रानी बोली अब मेरी बारी है तुम्हारी कंघी करने की कंघी बात में करियो न करे होके लग रही है राधा और कृष्ण प्रतिबंध के सामने आके खड़े हुए और खड़े होते ही जब श्री राधे ने अपने को देखा वह वह वह सब जो जो उनको देख रही थी। और जो रही और बाहर से लीला का चित्रण सुन पहाड़ वाली गोपियां जो थी वह महाराज उस प्रेम रस के अंदर इतनी भीग गई कि वह बाहर से ही इस राधा रसदान जी के श्लोक को गाते हुए कहती है कि अरे वह जो कृष्ण है आज उन्होंने आज उन्होंने श्री राधा के मुखचंद्र कमल का उनके इन केशों का श्रृंगार करा है अब तो राधे का स्वरूप कैसा दिख रहा है उनका चेहरा कैसा दिख रहा है बोले तन्हा चारु लीला लामण मोहन महा भंगी राधा ननम ही मधुरांग कला निधानम आविर्भविष्यस सिंधु सार यह हम सब भक्त तो तो मानते हैं कि वह दर्शन परंतु जब कृष्ण का अर्थ करा जाता है कि आज तो विरह की वेदना जब तो हृदय के अंदर प्रचलित हो चुकी है अब तो मुझे राधा के दर्शन करने है और गोपियों के पास जाके कहते हैं कि भाई राधे तो जो है उनका जो मुख चंद्र कमल है वह तो माधुर्य का सार है उस माधुर्य के सार के दर्शन गोपियों मुझको करवा था गोपियां बोली कैसे करवाएं वह तो तुम्हारी है तुम तो प्रतिक्षण प्रतिदिन कर सकते हो जाओ चलेगा पर डंडा पीछे लेके लगा के, के खड़ी हुई है और जैसे चंद्रमा तो खींच चुका है जैसे करवा चौथ में होता है ना कि 9 बजे चंद्रमा आने वाला है परंतु सब ऊपर एक टक लगा के खड़े हुए हैं परंतु उसी समय कोई एक बादल आ जाए चंद्रमा के सामने यहाँ पे गोपिया में बादलों का काम कर रही है कृष्ण तो वेह वेदना में उस करवा चौथ के चंद्रमा को के दर्शन करना चाहते हैं वहां पहुंच भी चुके हैं मालूम है, है चंद्रमा अंदर वृद्धि भी है परंतु गोपियां पीछे से लथ लगा के खड़ी नहीं है बेटा को तो अंदर तो आके देख अब कृष्ण बाहर से अनुनय विनय कर रहे हैं गोपियों के साथ कह रहे हैं दर्शन नहीं हो रहे कोई बात नहीं उन राधे से यह कह दो कि वह अपनी मधुमति वीणा को बजा रहे जो श्री राधा के पास जो वीणा है उसका नाम मधुमती है उसमें से मधु निकलता है उससे माधुर्य का सार जो है माधुर्य का रस अगर कहीं से प्राप्त होता है तो वह वहीं से प्राप्त होता है कह रहे हैं कि जैसे सब गोपियों ने उस वीणा के निनाद को सुनकर भाव को प्राप्त करके श्री राधा रानी के मुख्य कमल के दर्शन कर प्राप्त करें हैं ठीक उसी प्रकार से हे गोपियों जैसे तुमने दर्शन प्राप्त करे हैं वैसे ही मुझको भी तुम दर्शन प्राप्त करवा दो अरे श्री राधे से कह दो कि वह एक बार उस वीणा को बजा दे एक बार वह वीणा को बजा देगी तो महाराज मेरे अंदर भी अगर तुम्हें लगता है कि कुछ ऐसे मैंने दुष्कर्म करे हैं मेरे अंदर कुछ पाप विद्यमान है, या मैं श्री राधा रानी के उन महाभाव को प्राप्त करने का पात्र नहीं हूं तो भाई वह जब सुन लूंगा शुद्ध हो जाएगा और मैं भी श्री राधा रानी का वह कृपा पात्र बनकर उनके दर्शन कर सकता हूं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कृष्ण वल्लभ का के अंदर बड़ा बढ़िया भाव लिखा यही भाव लिखा है आत्मजीवन सर्वस्व भूतत्व नाम मात्र श्रवणमात्र परम यदि नादा नादाचर कटाक्ष महानुत्कर्षम कह रहे बस एक बार वीणा पुनस्त वीणा नुचर वीणा क्योंकि वीणा सुन लूंगा मेरा हृदय महाराज उनके प्रेम से भर जाएगा और जैसे ही भरा तो श्री राधा रानी के कटाक्ष के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे जैसे ही इन सब गोपियों ने सुना सुन के कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसो कर सको मान जाओ बीच बीच में तो वो चालाक तो ही है ना ऑप्शन दूसरा दे दिया ऑप्शन दे बोले ऐसा कर सके कि पहले दर्शन करा दो और अगर उनके कटाक्ष हमें प्राप्त हो जाए तो जैसे ही कटाक्ष प्राप्त हो जाएगा तो तो मैं वैसे शुद्ध हो जाऊंगा जैसे ही शुद्ध होगा तो वीणा की झंकार तो महाराज उस पर तो मैं ना छू लूंगा जै. को अंदर जाने की अनुमति अभी भी गोपिया आने दे रही है अब कृष्ण क्या जुमाड़ लगा रहे कैसे अंदर जाऊं? कैसे अंदर जाऊं? तो कृष्ण ने सोचा सबसे बढ़िया जरिया अंदर जाने का एक ही है सेवा प्राप्त कर लो गोपियों से बोले कि कोई सेवा दिलवा दो तो भैया श्री राधा। है बोले कौन सी सेवा बोले मार्जनी की सेवा दे मार्जनी के दो अर्थ होते हैं एक अर्थ होता है कामवाली जो सफाई करे और दूसरा होता है झाड़ू दो अर्थ हैं मार्जनी के बोले मैं झाड़ू बनके बन के घर घिर में कहीं भी घुसके चली जाऊंगा और कोई व्यक्ति घर में नहीं आ सकता है काम को तो दिल्ली में हर कोई मांगता है वृंदावन मा में भी मांग करें कहीं या करो तुम तो मुझे सखी बना दो बना लो इंट्रोड्यूस करा दिए नई काम वाली आई है बोले बजी श्री राधा रानी की वह उनकी वेड़ी से निकले हुए वह टूटे हुए फूल प्राप्त हो जाएंगे वह प्रसादी प्राप्त हो जाएगी उनके द्वारा पाया हुआ वह महाराज जो कहीं गिरा होगा उस वृंदावन के किसी चौक पर वह उसकी कुछ छड़े कूदे भी अगर प्राप्त हो गई तो मेरा जीवन रसस्व हो जाएगा क्योंकि जो रस है रसोत्तरा प्रिया निष्ठा जो, सर, जो रस वृंदावन का रस है वह तो प्रिया जी की है सो so, समय कितना तो अच्छा आठ बढ़े खत्म समय <laughs> मिनट है कुछ आरती का इनका वो है कथा पूरी होने के बाद ही आरती। आवाज नहीं है तत्परता तो हमेशा हर क्षण दीखनी चाहिए भैया वृंदावन के भक्त हो सकोपियों ने श्री कृष्ण को वहां विराजित करा गोपी रूप से श्रृंगार करा झाड़ू हाथ में देवी आ जाओ मेहतरा चलो वृंदावन के अंदर इसी बात को महाराजा राधा रसोदानिधि के अंदर अगले श्लोक में कहा गया है कि तस्या कदा रसनिधे वृषभानु जायस तत्केली कुंज भावांगण मार्जने मुझे बस मार्जनी की सेवा मिल जाए जा। परंतु ये तो ये कृष्ण है और हमारा जरिया जो राधा रानी के पास पहुंचने का है तो कृष्ण है कृष्ण से है। राधा रानी अगर अगर कृष्ण अगर गोपी बन के उस वृंदावन के अंदर जा रहे हैं तो महाराज तुम भी ऐसा कहना चालू कर दो इस श्लोक का पाठ हमेशा करा करो कि पुरुष से शिखंड मौल ही तस् कदा रस भानु जायस तथ कुंज लिए कुण म बोले हे कृष्ण जब तुम उस झाड़ू को लेके जाओ वह झाड़ू और कुछ ना हो हम जैसे जीव ही वह बनके वहाँ कहीं बिखरे हुए हो और वह उठा उठाके हमारी वह गुरु परंपरा की मंजलिया उठा उठाके उनसे हम जैसे जीवों को ही तिनकों की भांति उस झाड़ू का रूप दे दें और रूप दे महाराज कृष्ण तुम हम, हमें अपने हाथ में पकड़ो और श्री राधा रानी के चरणों में ले जाके समझ में हाँ। यही कृष्ण ने मानता हम क्योंकि तो जीवन का है श्री से कि अहम तस् वशु तत्केली कदास्या ज्याम के अगर अपने को तिनके की श्री राधा रानी के वह तिनके चंद्र कमल के दर्शन प्राप्त करा देगा तो किसी भी देवी और देवता के लिए भी सुलभ नहीं है परंतु लोभ को बढ़ाओ कि मैं भक्ति कर रहा हूं हृदय के हां करता हूं मेरे मन में है दूसरे को क्या दिखाना है ये भक्ति नहीं कहलाती है यह प्रेम नहीं कहलाता है प्रेम जहां होता है वह दिखता है हमारे कहा जाता है ना कि प्रेम जो है इश्क और मुश्क सभी छुपाए नहीं छुपते हैं अगर तुम्हारा छुपा हुआ है तो है नहीं मैं भी श्री श्री जगन्नाथ से यही कि वह छुपे हुए उस इश्क को, उस इश्क़ को, को प्रेम बाहर निकाल कर कृष्ण के चरण समर्पित कर दें कि कृष्ण भी जब उस धाम वृंदावन में विरह वेदना में होता हुआ राधा रानी के मुख चंद्र कमल के दर्शन करने के लिए जाए तो महाराज तुमको भी उस मार्जनी का स्वरूप देखे उस वृंदावन की सेवा में एक मंचरी स्वरूप में प्रदान करते जय जय श्रीरा जय जय श्री राम जय जय श्री राम